आप सबका हरे हर त्रिकाश्रम स्वागत है आज हमारे हाँ की भाई पहली बार आए हैं भाभी और प्रसन्नता की बात है आप सबका भी स्वागत हम हमारे त्रिकाश्रम में जो अनुसंधान करते हैं वो हम अपनी रहा का अनुसंधान करते हैं हम ये कोशिश करते हैं कि हमें कैसे एक अच्छा इंसान बनके जिए कैसे खुशनुमान जिंदगी जिए और कैसे इस संसार में ऐसे इंसान बन जिए कि संसार को जीने लायक जगह बनाई जा संसार में वैमनस्य आतंक प्रतिस्पर्धा ईर्षा घृणा इन सब के होते हुए हम निश्चित रूप से कैसे इंसान में जीते हैं ऐसे वातावरण में जीते हैं जहां पर के हर पल दिमागी तनाव और परेशानी अवसाद इन सब के बीच में जीना मजबूरी हो जाती है हमारी लेकिन क्या है हमने एक रोशन भरी राह देखी और मेरा आह्वान है कि हम सब चलो क्यों नहीं उस राह पर चले आओ मच तो एक रोशन भरी राह जब दिखाई देती है एक रोशनी भरी राह दिखाई देती है तो हम उस राह पर सह पथिक की तरह आपस में साथ में मिलकर चल सकते हैं वो राह हमें पुकारती है बुलाती है लेकिन हम अपनी दुनिया की कुछ तो चकाचौलों के बीच में उस राह को नहीं पहचान पाते हैं यही कारण है कि हम उन अंधेरी गलियों में बिठक जाते हैं जहां पर कि हमारा सामना इन हमारे दुश्मनों से होता है तो हमारे दुश्मन और कोई नहीं है हमारे दुश्मन है हमारे अंदर की ही वो त्याज भावनाएं कृणा है लालसा है प्रतिस्पर्धा है ऊर्षा है, है। दूसरों को दुख देकर खुद सौ पाने की इच्छा है तो ऐसी भावनाओं से जब हम सामना करते हैं तो हमारा स्वयं का अपना जीवन अस्त व्यस्त हो जाता है अभी हम जैसे स्पन्धाकारी का पढ़ रहे थे उसमें योग संयोग से, से वही हमारा चल भी रहा था कि जब अपने मानसिक तनावों के द्वारा किस तरह से हम अपनी जिंदगी का नाश कर बैठते हैं से आप कुछ यहां पर अपने सदस्य नए हैं तो उनको बता दो कि जैसे हमारे गुरुदेव ने हमारे गुरुदेव जो आज इंदौर में रहते हैं हरि महाराज उन्होंने हमको आशीर्वाद दिया था और साथ में काम सौंपा था कि इस प्रकार के काश्यम चलाना जहां पर काश्मीर श्वर दर्शन के आधार पर हमें इंसानियत का पाठ सबको पढ़ा सके और मुझे प्रसन्नता है कि वो सफलता को काम हम यहाँ शुरू कर सकें छोटा सा ग्रुप सही है लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो हम जुड़े हैं जो खुले दिल दिमाग के लोग हैं जहां हमारे बीच में दिमाग की जो बंद गोम की तरह जो लोगों के अधिकतर लोगों के हैं उनसे हट के उन लोगों के बीच में हम आज बैठे हैं जहां खुले दिमाग हैं हमारे जो हमें एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं दूसरे से प्रेम करते हैं हम एक दूसरे के प्रति दूसरे की खुशी को देख खुश होते हैं दूसरे की प्रकृति देख खुश होते हैं वजह इसके कि हम कहीं प्रतिस्पर्धा दिशा से बढ़ें तो ऐसे वातावरण में मुझे प्रसन्नता है आप सबके बीच में चर्चा करते हो कि हम ऐसे धर्म की चर्चा कर रहे हैं जो विश्व धर्म है हम ऐसे इंसान बनने की कोशिश करते हैं जो विश्व का नागरिक है किसी एक देश का नहीं किसी एक मोहल्ले का नहीं किसी एक समाज का नहीं है किसी एक धर्म कि का नहीं बल्कि वो विश्व का नागरिक है और ना विश्व नागरिकता की बात कई लोगों ने करी जिसमें जिद्दू कृष्ण बहुत प्रसिद्ध है जिनके लिखे साहित्य में उन्होंने हमेशा एक ही बात पर वजन दिया है ही बात पर जोर दिया कि हम नागरिक बने तो ऐसे बने जो विश्व नागरिकता का प्रतीक हो हम प्रतिनिधित्व करें तो, कर तो विश्व नागरिकता का प्रतिनिधित्व तो करें और ऐसे ही काश्मीर से वर्शन किसी भी विशेष संप्रदाय से जुड़ा नहीं किसी एक विशेष संप्रदाय की बहोती नहीं है क्योंकि इसमें एक प्रकाश की राह दिखाई गई है और वो प्रकाश पर सबका समानता से अधिकार है जैसे सूरज की रोशनी पर प्रकृति की हवा पर प्रकृति के सौंदर्य पर नदी नदियों झील झरनों पर समुद्र पर हम सबका अधिकार है वैसे ही अधिकार है हमारा उस रोशन राह पर सबका और बराबरी इस से। इसलिए ये किसी विशेष धर्म के लिए नहीं बल्कि हम सब के लिए है जो सचमुच में इस बात के सत्य के अथिक हैं जो ये चाहते कि हम सत्य की राह पर जाए बजाय ये कि हम किसी अपनी ही बनी हुई धारणाओं में फंस जाए अपनी ही बनी हुई गलतियों में और गलत धारणाओं के बीच में फंस के रह जाए तो यह जीवन की एक सही राह दिखाती है हमारा ये कोई दावा नहीं है कि हम आपको कोई विशेष योग सिद्धि दिला देंगे या आपको कोई विशेष अनुभूति हो जाएगी लेकिन इतना जरूर करेंगे हम कि एक राह की ओर इशारा करेंगे जो राह इंसानियत की राह है जो सत्य की राह है जो श्रेय की राह है जिस प्रा चलना श्रेय है तो उस राह की ओर इंगित किया जा सकता है और उस राह पर चलने की जितनी आपको आवश्यकता है उतनी ही मुझे भी आवश्यकता है क्योंकि ये एक दिन की बात नहीं पूरे जीवन की बात है हमको अपने जीवन में उसको उतारना है और उस राह को अपने जीवन की आदत बनाना है जब हम चाहे व्यापार कर रहे हो चाहे मित्रों से व्यवहार कर रहे हो चाहे अड़ोसी पड़ोसी से व्यवहार कर रहे हो चाहे दूसरे देश के लोगों से व्यवहार कर रहे हो हर जगह पर हमको उस बात को अपने हृदय में स्थायी रूप से बनाना है कि हमको उस राह से भटक न जाए क्योंकि राह में सैकड़ों भटकने आती है सैकड़ों उलझने और आकर्षण आते हैं और हम उन आकर्षणों में भटकनों में जब उलझ जाते हैं तो निश्चित तो रूप से हम अपने मूल उद्देश्य से हट जाते हैं यही कारण है कि सतता से हम उसका चिंतन कर अन्यथा इस राह को बताना एक दिन का काम है एक दिन हमने राह बता दी बात खत्म आश्रम में दूसरे दिन में आने की जरूरत नहीं लेकिन यह सतत निरंतरता इसलिए जरूरी है कि हम अपने जीवन में अगर उसको वास्तव में उतारना चाहते हैं तो ये हमको अपनी आदत बनाना पड़ेगी अपने जीवन का दर्शन बनाना पड़ेगा और इसको हम अपने नेचर में ही ढालें तभी यह हमारी सहायता कर सके तो इसमें है ना हमारे काश्मी शिवर दर्शन जो हमने अभी तक चलता हारा है इस आश्रम को चौथा साल चल रहा है तीन साल पूरे हो चुके हैं इसको। जनवरी 2010 से शुरू हुआ यहां पर कार्यक्रम तो आरंभ में हमने यहां पर चिंतन किया था एक शिव सूत्रों का जिसमें सतोत्तर सूत्र है जिस सतोत्तर सूत्रों में यह बताया गया था कि अस्तित्व ने इस ब्रह्मांड का या सृष्टि का निर्माण कैसे किया और उसके क्या तत्व हैं और यहां पर हमारी क्या स्थिति है और हमारे क्या कर्तव्य हैं? अगर हमको इंसान बनाया गया है तो कभी कभी ये विचार जरूर आता है कि हम कुछ हटके हैं कभी कभी हम लोगों को कहते हैं कि ये तो गधा है ये तो उल्लू है तो हम पशु से तुलना क्यों करते हैं शायद हम पशुओं से तुलना ये क्यों करते हैं जब हम अपना विवेक खो देते हैं तो हम पशुवत हो जाते हैं क्योंकि हम में और पशुओं में मात्र एक मात्र जो परिवर्तन है जो एक मात्र डिफरेंस है एक मात्र जो हमसे और पशुओं में भेद है वो ये है कि हमें हम एक विवेक शक्ति विशिष्ट किस्म की विवेक शक्ति दी गई है जो उच्चतर जो हमारे उद्देश्य हैं उन पर पहुंचने के लिए जिस विवेक की जरूरत है वो विवेक शक्ति इंसान के पास है और वो विवेक शक्ति की ऊंचाई को किसी ऊंचाई तक ले जा है। पशु में भी विवेक शक्ति है लेकिन उसकी विवेक शक्ति मात्र जीवन यापन तक संभव है अगर गाय है तो निश्चित रूप से घास खाएगी गोबर नहीं खा जाएगी उसको मालूम है कि क्या खाना है क्या नहीं खाना और तो यह विवेक चिड़िया में भी है अपने बच्चों का पालन करना अपने पराई में भेद करना अपना प्रजनन करना और अपना पालन पोषण करना ये, ये विवेक सब में और वो विवेक तक अगर हम भी सीमित है तो फिर हम पशु थे हमें उसमें कोई फर्क नहीं है। लेकिन उस विवेक से अग्रसर विवेक अगर हमारे पास है और जैसे कि हमारे बुजुर्ग लोग कहते आए हैं कि मनुष्य के पास एक विशिष्ट किस्म का विवेक है जिस विवेक का उपयोग करके हम अन्य सभी लोगों से अलग हटके मतलब सभी जीव जंतुओं से अलग हटके आचरण कर सकते हैं आचरण के द्वारा हम उनके लिए यानी जीव जंतुओं के लिए और हमारे अपने लिए इस संसार को जीने लायक जगह बना सकते और अपना भी कल्याण कर सकते जो बातें हम करते हैं आज की, ये पूर्णतः तो विज्ञान संबंध किसी तरह के गपड़े वाली बातें नहीं बिल्कुल क्योंकि हम कई बातें पढ़ते हैं कथाओं में पढ़ते हैं पुराणों में पढ़ते हैं आरंभिक रूप से वो भी कुछ ना कुछ मैसेज देती हैं लेकिन उस मैसेज को देने के पीछे ढेर सारी कथाएं छुपी होती है जिन कथाओं में कभी कभी हमको अरुचि या अविश्वास सा पैदा होने लगता है ऐसा कोई होता है कि? ना लेकिन यहां पर हम स्तर की कोई बात नहीं इस तरह की कोई बात नहीं यहां पर जो बातें होगी या जो बात हम बताएंगे वो सीधे सीधे सत्य का निरूपण है सीधे सीधे सत्य की बात है उनको सीधे सीधे वो रहा की बात है जिस राह पर चलने की बात हम इस ब्रह्मांड को एक केंद्र के रूप में समझते हैं कि जो हमारा सृष्टि को बढ़ने वाला अस्तित्व है जिसको हम शिव कहें चाहे कृष्ण कहें चाहे अल्लाह कहें या जो भी कहें वो जो बनाने वाली जो सृष्टि है वो एक केंद्र के रूप में वह जो सृष्टि है एक चक्र का, जिसको हम सृष्टि चक्र कहते हैं और सृष्टि चक्र के आकार की कोई सीमा नहीं ये संसार बड़ा होता चला जा रहा है एक बिंदु से शुरू हुआ ये सत्य है विज्ञान भी यही बोलता है एक बिंदु से शुरू हुआ और इसका आकार बढ़ता चला जा रहा है तो जब बिंदु से शुरू हुआ अब बिंदु को हम बोले मान लो आज शिव बोले तो उसने जब संसार बनाया तो उसको संसार बनाने के लिए तरह के साधन उपलब्ध नहीं थे जैसे अगर हम मकान बनाते हैं तो एक ठेकेदार को बुलाते हैं फिर एक रेत वाले को बुलाते हैं एक सीमेंट वाले को बुलाते हैं बोलते हैं रेती तुम दे दो सीमेंट तुम ले दो एक तुम सप्लाई कर दो लोहा इसकी दुकान से खरीद लिया इस तरह से हमारे पास बहुत सारे साधन होते हैं, जिनके द्वारा हम निर्माण कर हैं ले। लेकिन हमारा निर्माण अलग जब उसने निर्माण किया इस सृष्टि का तो उसके पास कोई ठेकेदार नहीं था न कोई सामान बनाने वाला था कि चांद तुम बना दो सूरज हम बना देते हैं इसलिए उसने अपने आप को इस रूप में डाला खुद बन गया चांद खुद बन गया सुरत खुद बन गया धरती खुद बन गया आसमान और खुद बन गया समय और खुद बन गया पदार्थ बहुत भविष्य वर्तमान भी तो खुद बना उसने अपने आप को ही इन रूपों में डाला इसलिए सत्य यह है कि अगर हमारी दृष्टि बदलती है तो हमको जो कुछ दिखाई दे रहा है उस परमेश्वर के सिवा कुछ नहीं उस सृष्टि को बनाने वाले के सिवा कुछ भी नहीं अब हम कहें कि हम संसार को देख रहे हैं तो फिर हम क्या है सचमुच में हम भी वही हैं क्योंकि हमारा भी निर्माण उसी अवयव से हुआ है एक समुद्र के कई बूंदे अलग अलग बिखर सकती है कोई उसकी बूंद बन सकती है तो कोई इंजेक्शन की शीशी में पैक हो सकती है कोई नाले में गिर सकती है लेकिन इस सब के बावजूद उसमें मूल तत्व जो जल है वो उसी महारणाव से या उसी समुद्र से आया है और उसी में जाके मिल जाएगा ऐसा भी नहीं है कि वो उसमें हमेशा केंद्र है एक अंत समय में उसको उसकी यात्रा वही है अगर कोई एक बूंद अगर यहां से भी गिरेगी तो नाली में जाएगी नाली से नर्मदा जी में जाएगी वहां से समुद्र में चलेगी जहां से आई है वहीं चली जाएगी और वही स्थिति हमारे भी हमारे बीच में हमको भेद दिखाई देता है कि फलाना है टिमका है या ये इस धर्म का है यह स्त्री है पुरुष है छोटा है बड़ा है अमीर है गरीब है कई तरह के बुद्धिमान है बेवूफ कई तरह के हमारे बीच में भेद हमको दे इन सब भेदों का कारण मात्र वो माया है जिस जो हमारे आंखों के सामने पर्दा पड़ा है सत्य हमको दिखाई नहीं देता वो माया ने छह पर्दे बनाए और उन छह पर्दों के बीच से हमको सत्य कभी दिखाई दे है और यह वैज्ञानिक तरीके से भी आप आकर सोचेंगे तो बहुत स्पष्ट समझ में आ जाएगा कि हमारे उस केंद्र की के अवधारणा है कि उसने इतना बड़ा सृष्टि का निर्माण किया तो उसकी शक्ति असीम थी लेकिन हमारे पास शक्ति कितनी है सीमित है एक पत्थर को भी हम अगर दो किलोमीटर तक तो नहीं फेंक सकते इसलिए शक्ति हमें भी है लेकिन उससे कम हम करने की क्षमता उससे कम है असीम से कम है उसको हम बोलते कला उसके बाद है एक विद्या हमारे पास जानने की शक्ति का है वो उसके पास अजाना कुछ था ही नहीं क्योंकि उसके पास स्वयं के सिवा किसी और को जानने की आवश्यकता ही नहीं थी उसके सिवा कोई था ही नहीं लेकिन हमारे पास हमारे पीछे कोई हम को भी कोई खड़ा हमको नहीं माले इसलिए हमारा ज्ञान भी सीमित है हमारी करने की क्षमता भी सीमित है और हम सतत एक राग से घिरे हुए जिसके द्वारा हम अपने आप को अधूरा समझते कभी हमको पैसे चाहिए कभी हमको सुख चाहिए कभी हमको रुपये चाहिए कभी हमारे को साथी चाहिए हमको हमेशा जीवन में कुछ ना कुछ चाहिए कभी जीवन में ऐसा नहीं आता कि बस सब कुछ मिल गया हम बोल देते कभी कभी आज मत आ जाए लेकिन मेरे को आप कुछ नहीं चाहिए लेकिन ये यह क्षणभर की बात होती है अगले क्षण को फिर कुछ चाहिए इसलिए हम सतत राग से घिरे होते हमारा जीवन राग का दूसरा नाम है यह क्यों है क्योंकि भिन्नता का ज्ञान हम अपने आप को सदा अधूरे समझते हैं। इसको बोलते हैं आणव मल जिसके द्वारा हम अपने आप को सदा अधूरा मानते हैं तो यह राघ हमें एक और पर्दा है तो कला विद्या राह एक काल समय हमारा बंधन बंधनकारी हम भूतकाल में जा नहीं सकते वर्तमान में जा नहीं सकते हमें भविष्य में जा नहीं सकते भूतकाल से हमारा नाता टूट चुका है और वर्तमान में हम बांध दिए गए हम इस समय का उल्लंघन नहीं कर सकते ये हमारी अगली मजबूरी है तो कला विद्या राग काल और एक नियति शरीर के बाहर निकल नहीं पाता इस शरीर में बंधन बंद गए इस शरीर के में एक, एक आकार के अंदर बंद गए और एक स्थान के साथ चिपक गए अगर आप यहां हैं तो इंदौर में नहीं और इंदौर में हो तो भोपाल में नहीं और भोपाल में हो तो महेश्वर में, तो में तो नहीं हर जगह एक साथ उपलब्ध नहीं हो सकती उस सर्वव्यापक को हमने सीमित आकार में बांध दिया इसलिए कला विद्या राग काल नियत पांच तो कंचुक है और हमको जो कुछ भिन्नता की सृष्टि दिखाई दे रही है उस पर हमारा पूरा विश्वास हो जाता है कि नहीं बस यही सकते है इस चमड़ी के भीतर मैं हूं इस चमड़ी के बाहर दूसरे लोग हैं दूसरा संसार है इसके अंदर जो कुछ है वो मेरा अपना है इसका मेरे को कल्याण करना और इस चमड़ी के बाहर है इसका नाश करना सामने वाले अड़ोसी पड़ोसी का नाश हो और मेरा फायदा होता है तो मेरे को करना क्योंकि इस चमड़ी के भीतर में हूं उस चमड़ी के बाहर कोई और है हाने जैसे कि एक पेड़ की दो पत्तियां आपस में लड़ाई कर रहे उनको यह नहीं मालूम कि हम एक ही जड़ से निकले हमारा पोषक तत्व तो एक ही जगह से हमको मिलता है वो एक ही लोटा पानी जमीन में जाता है हम दोनों को मिलता है लेकिन हम ये नहीं जान पाते इसलिए आपस में लड़ाई करते हैं। इसलिए ये पांच तो कंचुक हैं, कला विद्या राह का नीति जिसके द्वारा हमारी करने की क्षमता कम हो गई जानने की कम हो गई अतृप्ति पैदा हो गई और समय के साथ बांध दी और आकार के साथ बांध गए ये पांच हमारी सीमाएं हैं और इन सीमाओं पर हमको इतना भरोसा हो गया भ्रह्मकारी शक्ति माया की वजह से इसलिए माया के छह गुण है जिनके द्वारा हम अति सीमित हो गए और प्रभु से या ईश्वर से या शिव से उतर के इंसान बन गए इसको हम बोलते हैं पशु उसको बोलते हैं हम पति पति वो है जिसके हाथ से पर्दा हट गया है पशु वो है जिसके हाथ के सामने अभी भी माया का पर्दा पड़ा हुआ है हम शिवत्व तो तक जाते हैं उसको बोलते आरोहण जब शिव मनुष्य के स्तर पर आता है उसको बोलते अवरोहण तो ईश्वर ने अवरोहित होकर हमारा ये रूप लिया और हम कोशिश यह करते हैं कि हम वापस आरोहित होकर के उस केंद्र पर पहुंचे ये हमारी राह है क्योंकि दूसरी राह जो है उसका कोई अंत ही नहीं है कभी हम ऐसी यात्रा पर जाना पसंद करेंगे जिसकी कोई सीमा ही नहीं कोई अंत नहीं कोई गंतव्य है ही नहीं अभी हम जाएंगे एक मोटर में बैठेंगे और वो कहते कहां जाते तो ये चलती चली जाएगी चलती चली जाएगी चलती चली जाएगी तो हम ले भैया हम तो नहीं बैठे इस गाड़ी में कौन बैठेगा इस गाड़ी में क्योंकि अगर ये चलती चली जाएगी तो हमको जाना है कहीं ना कहीं तो जाना है और ये चली जाएगी चली जाएगी तो हमारे जीवन का क्या होगा वहां तो हम समझ लेते हैं इस बात को लेकिन हम वास्तव में ऐसी गाड़ियों में बैठे हैं जो चलते चली जा रही चलते चली जा रही चलते चली जा रही है और कहां जा रहे हमको नहीं माना अगर हम अपने गहरे से चिंतन करें तो हमको लगता है रोज उठते हैं काम धंधा करते हैं कमाते हैं खाते हैं सो जाते फिर उठते हैं काम धंधा करते हैं कमाते खाते हैं फिर सो जाते हैं फिर और तिल तिल तिल तिल करके हमारी जिंदगी रात में बदलती जाएगी और उस बीच उस अंतहीन यात्रा का अंत दुखद हो जाता है जो इस दिन हमारे से दुनिया छूट जाती है और एक मौका एक अवसर जो आया था अपना कल्याण करने का वो अपना अवसर छूट जाएगा तो इसलिए इस जीवन के रहते अगर हमको एक बात समझ में आ जाती कि हमारा दिशा क्या है किधर की तरफ चलना है तो निश्चित रूप से एक ऐसा अवसर आएगा जब हमारे हृदय में सचमुच में यह भावना आएगी कि जीवन का अंत चाहे आ जाए चाहे साल भर बाद आए चाहे दस साल बाद आए है ना मैं उसका स्वागत ही करूंगा क्योंकि तो मेरे जीवन का जो एक उद्देश्य है वो पूरा हुई अगर पूरा न भी हो तो भी उस दिशा में अगर मैं हूं तो मेरा कभी ना कभी मेरा उद्देश्य पूरा हो जाएगा क्योंकि तो मेरी दिशा अगर सही है तो मेरी जगह मिली जाएगी इस तरह हम भावना के साथ में इस जीवन को जीते और जितने लोग हम जिंदा दे लोग खुश हो जैसे जिंदगी को जीने में भरोसा करते हैं जिंदगी को बुश दिल्ली बनके के रोते रोते अवसाद ग्लाने में टेंशन में तनाव में प्रतिस्पर्धा में जीने में कोई मजा नहीं है क्योंकि सचमुच में अगर गहराई से सोचो तो मात्र अज्ञान की वजह से ही तनाव आता है मात्र अज्ञान की वजह से ही ग्लानी होती है अगर सचमुच में देखा जाए तो क्या हम इस जीवन में जो कुछ भी है करने के बाद कुछ हाथ में लेके जाएंगे क्या हमारे गुरुदेव कहते थे मत पूजो किसी मूर्ति को मत पूजो लगाओ किसी दीवाल पर कोई फोटो न मत जाओ मंदिर मत जाओ तिरंग पर रोजाना अपनी चिता का जरूर स्मरण करो वो इसलिए कहते हैं कि अगर तुम्हारे अपनी चिता का तुमने स्वयं स्मरण करा दो तो तुम समझ जाओगे अगर तुम गहराई से चिंतन कराओगे तो समझ जाओगे जिस वक्त तुम्हारे चिता चलेगी तुम्हारा शरीर भी तुम्हारे साथ नहीं रहेगा जिसको इतना पाउडर लगाते हो इतना साबुन लगाते हो वो भी तुम्हारे साथ में रहेगा और चीजों की तो बात छोड़ो ना कोई रिश्तेदार साथ में जा रहा है तुम्हारे न तुम्हारा कोई डिग्री तुम्हारे साथ जा रही है ना मकान साथ में जा रहा है ना वो तुमने जो कुछ अलमारी में इकट्ठा कर रह रहा वो तुम्हारे साथ जा रहा, जा रहा। है कुछ भी जाने रहा है ये हम जानते हैं सभी जानते हैं ऐसा कोई भी नहीं है जो नहीं जानता लेकिन उसका हृदय में एहसास कभी तुम ये सामते ही यात्रा वाली मोटर पर बैठे कि चले जा रही चले जा रही चले जा रहे लेकिन इसका कोई अंत नहीं अभी हम जो यहां पर जो पढ़ रहे थे वो है स्पन्न का। हमने आरंभ में पढ़ा था शिव सूत्र उसमें सतोत्तर सूत्रों से संसार उसमें पहला सूत्र एक बार जरूर मैं बताऊंगा जो तो हर बार बार बार हम उसका निर्पण करते हैं कि चैतन्य महात्मा ये दो शब्द हैं खाली पहले सूत्र में दो शब्द चैतन्य मात्मा इससे बढ़िया कोई सूत्र ही नहीं क्योंकि इस सूत्र एक ही सूत्र में उन्होंने पूरा काश्मीर शोध दर्शन भरकर रख दिया सिर्फ दो शब्दों में चेतन्य यानी हमारी अपनी जो चेतना जिस रूप में हम अपने आप को जानते हैं हम जानते हैं हम चेते हुए हैं ऐसा नहीं कि हम मुर्दा है ऐसा नहीं कि हम सोए हुए हैं हम चेते हुए हैं हमें एक चेतना है जिसके द्वारा हम अपने आप का विमर्श कर सकते हैं मैं कौन हूं क्या हूं कहां बैठा हूं क्या कर रहा हूं यहां से जाने के बाद मेरा क्या काम है उन विचारों को भी जन्म दे सकता हूं और क्रियाओं को जन्म दे सकता हूं अभी मर जाए एकदम दो पैर का खड़ा हो जाऊंगा चल दूंगा है ना या मोबाइल बच रहा है नहीं उठाऊंगा उठाना है उठा दूंगा यानी मैं अपने काम को करने के लिए निर्णय लेकिन ये सक्षम हूं सक्षमता कहां से आई है मेरी अपनी चेतना से तो मुझमें चेतना है और वही चेतना आत्मा आत्मा का मतलब होता है परम सत्य अंतिम सत्य द अल्टीमेट ट्रुथ जो अंतिम सत्य मेरी चेतना है उस चेतना को अगर मैं समझ लिया तो मैंने संसार के अंतिम सत्य को उस केंद्र को समझ लिया चेतना ही अंतिम सत्य चैतन्य महात्मा किसी भी चीज का सत्य खोजने की कोशिश करें एक पत्थर उठाए उसके टुकड़े करें टुकड़े के फिर टुकड़े करें और वैज्ञानिक तरीके से उसके टुकड़े करते चले जाए तो हम उसके एटन तक खोजें उसके बाद में टुकड़े करें तो उसका नाम इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन दिखाई देना उसके बावजूद भी अगर उसका टुकड़े करें तो आज के विज्ञान में बताते हैं कि उसके आगे भी कुछ होते हैं क्वार्क्स होते हैं स्ट्रिंग्स होती हैं लेकिन उसके बावजूद अगर हम उनका सत्य जानने की कोशिश करें तो, तो उसके बाद में मालूम पड़ेगा ये ऊर्जा के गदिभूतीकरण है फील्ड है फील्ड्स ऑफ एनर्जी है और कुछ भी थी यानी कुल मिला हमने इतना विश्लेषण किया सारा और कहां पहुंचे ऊर्जा पर पदार्थ नाम की चीज आखिरी में नहीं मिलती कोई पदार्थ नहीं मिलता मात्र ऊर्जा मिलती है। ये प्रयोग हम वास्तव में करते आए हैं और विज्ञान में हो रहा है और वो एक वैज्ञानिक ने तो यहां तक कोलदा के पदार्थ नाम की चीज दुनिया में है ही नहीं मात्र ये ऊर्जा है और कुछ भी नहीं और ऊर्जा को हम यही कहते हैं कि ऊर्जा को धारने वाला जो है ऊर्जा जब है तो ऊर्जा का एक पात्र होता है इसको धारने वाला होता जब मतलब तो बल है मुझ में तो एक में बलशाली हो गया क्योंकि मुझ में बल है ऐसे ही ऊर्जा को धारने वाला या शक्ति को धारने वाला शक्तिपति जो होता है उसको हम यहां पर शास्त्र में शिव बोलते हैं तो सब कुछ जब एक ही केंद्र में ये सारी ऊर्जा का घनीमूर्तिकरण होता है भिन्नता नहीं होती है समस्त जो कुछ भी हमको ब्रह्मांड या विश्व या सृष्टि दिखाई दे रही है उसका अंतिम सत्य वो ऊर्जा ही है तो फिर भिन्नता है का और यह हो भी नहीं सकती क्योंकि केंद्र से निकल, निकलने वाली सब भिन्न भिन्न किरणों की तरह संसार निकला पा एक किरण पर आपका अधिकार है जो एक शरीर रूपी किरण आपको दे दी गई लेकिन क्या आप गिन सकते हो तो सूरज से कितनी किरणें निकलती कभी नहीं गिन सकते क्योंकि उन किरणों का कोई सीमा नहीं है कभी किसी ने कहा था साहब आप कहते हो कि आत्मा होती है तो क्या पहले तैंतीस करोड़ आत्माएं थी दुनिया में और अब है इतने अरब आत्माएं हो गई सात अरब आत्माएं तो आत्माएं नई आत्माएं कहां से आ गई ऐसा कुछ भी नहीं है कोई सीमा नहीं है इस क्योंकि तो जिस तरह के सूर्य की किरणों की कोई सीमा नहीं है और एक आप किसी भौतिक शास्त्रीय से पूछो चाहे गणित शास्त्री से पूछो कि बिंदु से कितने रेडियस निकल सकते तो कोई सीमा नहीं क्योंकि तो बिंदु से निकलने वाली इतनी भी किरणें हो सकती है इतने भी रेडियस हो सकते हैं जो केंद्र से निकल या किसी बिंदु से निकल सकते उनकी कोई सीमा नहीं हो इसी तरह हम उसमें से एक किरण है हमारा अधिकार एक किरण पर है इसलिए हम मजबूर हैं, माया में क्यों फंसे हैं क्योंकि हम एक किरण पर बैठे हैं। किरण पर लेकिन अगर हम केंद्र पर जाएंगे तो वहां से हमारा अधिकार समस्त किरणों पर हो जाएगा यह पूरा मैथमेटिक्स कि अगर आप एक छोटे से चक्कर को भी ले लो जो घूम रहा है और उसके किसी कोने पर बैठ जाओ कितनी भी उछलकूद करो कुछ भी कर लो उस चक्र की गति पर तुम कोई प्रभाव नहीं डाल सकते लेकिन अगर केंद्र में हो तो प्रभाव डाल सकते हो। क्योंकि एक चक्र घूम रहा है केंद्र हमेशा स्थिर होता।, होता है केंद्र कभी नहीं घूमता केंद्र बिंदु स्वरूप होता है इसलिए स्थिर होता है तो उस पर खड़े होकर आप अपना प्रभाव डाल सकते उस इसलिए आपका अधिकार इस सृष्टि पर तभी हो पाएगा जब आप उस केंद्र में खड़े हो जब तक आपका अधिकार मात्र एक किरण पर है मात्र अपने शरीर तक तब तक आप कुछ भी नहीं कर सकते और हमारे जो मुख्य मूल बात है जिस पर हम आज आने वाले हैं जो हमारा विषय है आज है और वो है कि हम इस परि का पढ़ रहे दूसरा सूत्र दूसरी किताब है या दूसरा शास्त्र है जो हमने पहले शिव शास्त्र की बात करी कि चेतन में आत्मा यानी सब कुछ का सत्य चेतना है तो संसार का सत्य चेतना है भी विश्लेषण कर लो वैज्ञानिक तरीके से विश्लेषण कर लो आध्यात्मिक तरीके से विश्लेषण कर लो मानसिक विश्लेषण कर लो हर तरह से आप पूछोगे उसी केंद्र पर उसी बात पर कि मान का चेतना ही अंतिम सद्धे और आज हमारा जो स्पंद शास्त्र जो पढ़ रहे हैं उस स्पंद शास्त्र का जो तो तृतीय अध्याय तीसरा अध्याय चल रहा है समय समय पर हम पुरानी बातों को भी लेते चलेंगे ताकि जो भी नए जुड़ा उनको भी कुछ कुछ बातें भी समझ में आती चली जाए लेकिन हर बात अपने आप में इतनी संपूर्ण है कि बीच में से कहीं पर पकड़ लो तो बात आप समझ में आने लगती तो अब इसमें हम जो आज के लिए जो सूत्र रखे हैं सूत्र तो ज्ञानिर्विलुंप का आदे है पश्चात अज्ञानतः सत्य तदुन्मेष विलुप्तम चेत उतः सा से आदि एक श्लोक है या एक सूत्र है जो चालीसवां सूत्र है कुल हमारे इसमें इस स्पन्ध शास्त्र 52 सूत्र है अभी तक हम उनचालीस सूत्रों पर चिंता कर चुके हैं चिंतन कर चुके हैं यह चालीसवां सूत्र है तो ग्लानिर् विलुम्प का ग्लानि का मतलब होता है डिप्रेशन अवसाद या मानसिक तनाव या दिमागी चिंता ग्लानि का मतलब यह भी होता है पश्चाताप इसके अलावा आध्यात्मिक ग्लानि का मतलब होता है ईर्ष्या, प्रतिस्पर्धा कभी कभी तो है कूड़ते हैं किसी से किसी से चिढ़ते हैं किसी से प्रतिस्पर्धा करते हैं किसी के उन्नति पर खींचते हैं या अपने आप पश्चाताप कर ऐसा मैंने क्यों नहीं कर लिया या वर्तमान से असंतुष्ट कि मेरे को जो कुछ मिला है वो पर्याप्त नहीं है इसमें कमी है उसको मिला है वो पर्याप्त है उसको मिला है वो तो पर्याप्त है मेरे को मिला वो पर्याप्त नहीं है ना मेरा घर छोटा है उसका बड़ा है इस तरह हर जगह पे उनको हमारे दुख और दूसरों के सुख दिखाई देता है। किसी का नाम है ग्लानी तो ग्लानी जब शरीर में या मन में या हमारे अस्तित्व में प्रवेश कर जाती है तो वो विलिंप का देह है यानी इस शरीर का नाश कर दे इस शरीर को नष्ट कर, दे। कर देती है। कैसे नष्ट कर देती है क्योंकि वो हमारे अस्तित्व पर चोट करते हैं। हम सतत अपने कर्तव्य को भूल जाते हैं अपनी राह को भूल जाते हैं और एक गलत राह पर चलते हैं लेकिन सत्य क्या है पश्चात अज्ञान अतः सत्य ये अज्ञान से जन्म लेती है ग्लानी अज्ञान से जन्म लेती है ग्लानीर विलुम्ब का देह है जो शरीर का नाश करने वाली ग्लानी है वो अज्ञान से जन्म लेती है तस्य अज्ञानतः क्षति सती ना? सर्जित होती है या अपना रूप ग्रहण करती है काय अज्ञान से अज्ञान स्वरूप ग्रहण करती है तद उन्मेष विलुप्तम चेत उतास याद हेतु का अगर उन्मेष हो जाए आंखें खुल जाए हमने बहुत बात सुन रखी है कि शिवजी जब तीसरी आंख खोलते हैं तो संसार का प्रलय हो जाता है सचमुच में काश्मीर शिव दर्शन ऐसी बातों पर भरोसा नहीं वो उसका भी सीधा सीधा मतलब निकालता तीसरी आंख का मतलब होता है वो आंख जो माया के इन छह पर्दों के बाहर देख सके अभी जिन छह पर्दों की हमने बात करी जिनके द्वारा हमको इस संसार में अपने और पराए दिखाई देते हैं अच्छे और बुरे दिखाई देते हैं और इस चमड़ी के भीतर में और बाहर संसार दिखाई देता है यह एक माया है सदा मैं अतृप्त तो हूं यह माया है तो इस माया के बाहर देखने की जो क्षमता पैदा हो जाती है उसका नाम है तो तीसरी आंख वही आंख है जो तीसरी आंख जो इस माया के पर्दे के बाहर देख सकती है और जब वो तीसरी आंख खुलती है तो संसार का प्रलय हो जाता है इसका मतलब क्या कि संसार जिस रूप में आज है उस रूप का लय हो जाता है और हमको उसका वास्तविक रूप दिखाई देने लगता है। उस रूप का लय हो जाता है वो रूप छिप जाता है इसी को आदि शंकराचार्य ने दूसरी भाषा में बोला था ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या कि ब्रह्म सत्य है और जगत मिथ्या है इसका कई लोगों ने बहुत गलत मतलब भी निकाला है ना उन्हें तो बोले जगत इतना जो हमको ठोस दिखाई दे रहा है मिथ्या कैसे झूठके से हो सकता लेकिन इसी बात में उनका ये कहना था कि जो ब्रह्म वो जो बोलते हैं हम वो चेतना बोलते हैं बातें है के लिए तो ब्रह्म सत्यम वही चेतना सत्य है और जगन मिथ्या जिस रूप में तुमको संसार दिखाई दे रहा है वो रूप मिथ्या है झूठा है उस रूप में मत उलझ जाना क्योंकि तुमको जो रूप दिखाई दे रहा है वो सत्य नहीं है तुम माया के चश्मे से देख रहे हो इसलिए तुमको असत्य दिखाई दे रहा है वो सत्य नहीं है उसको तुमको अगर सचमुच में जानना है तो उसमें कण कण में तुमको अपनी चेतना के दर्शन करना पड़ेगा। तब तुम समझ पाओगे कि वास्तव में सत्य क्या है सत्य को देखना है तो उस चश्मे को उतारना पड़ेगा और वही तीसरी आंख है जिसके द्वारा खुलने से आपको सत्य का दर्शन हो जाते हैं और सत्य का दर्शन होने का एक नाम है तीसरी आंख खुलना और आध्यात्म उसका नाम है उन्मेश पहला सूत्र इसमें पड़ा था यश उन्मेष निमेशा निमेश बहम जगत और प्रलयोदय जिसके आंख खोलने और बंद करने से जगत का प्रलय या उदय हो जाता है वो आंख जैसे बंद करता है संसार पैदा हो जाता है वो आंख जैसे ही खोलता है संसार का प्रलय हो जाता है कि जैसे ही खोलता है सत्य दिखाई दे जाता है वो समझ जाता है सब कुछ मैं हूं मेरे सिवा कुछ भी नहीं इसलिए वो इस संसार के संसारिकता से मुक्त हो जाता है और वो संसार का प्रलय हो का प्रलय हो जाता है और जैसे ही वो आंख बंद करता है वो संसार का फिर उदय हो जाता है उसका फिर भिज्नता का ज्ञान पैदा हो जाता है जैसे ही उसकी तीसरी आंख बंद होती है उसको फिर माया के पर्दे से इन चमड़ी की आंखों से दिखाई देने लगता है कि मैं इस चमड़ी के अंदर हूं और इस चमड़ी के बाहर संसार है तो जैसे ही उसकी आंखें खुलती है इस संसार का प्रलय हो जाता है तो यस उन्मेष निमेशा भी हमें जिसके आंख खुलने और बंद करने मात्र से जगत प्रलय उदय जगत का प्रलय और उदय हो जाता है तम शक्ति चक्र विभव प्रभ उस शक्ति चक्र के स्वामी जिसे अभी अपने बात करें कि शक्ति है तो शक्ति शक्तिवान भी होगा ही अगर केंद्र है और चक्र है तो केंद्र होगा ही अगर चक्र के, शक्ति स्वरूप है जैसे अभी आपने पता विज्ञान में बताता है एक शक्ति स्वरूप है और कुछ भी नहीं है संसार तो अगर शक्ति चक्र ही बोलते हैं संसार को आध्यात्म पहले से ही बोलते हैं शक्ति चक्र ही बोलते हैं विज्ञान बोलता है कि सचमुन में शक्ति चक्र और कुछ भी नहीं है तो शक्ति चक्र का जो स्वामी है विभव प्रभवम यानी उसके वैभव को संभालने वाला उस वैभव का धारण करने वाला शंकरम स्तुमा उस शिव को हम प्रणाम करते हैं इसका पहला सूत्र यह है कि हम उस शिव को प्रणाम करते हैं जो इस संसार चक्र की शक्ति को संभाल के खड़ा है, उस केंद्र को हम प्रणाम करते हैं और जिसके आंख खोलने और बंद करने मात्र से संसार का प्रलय और उदय हो जाता है आंख खोलता है तो प्रलय हो जाता है आंख बंद करता तो संसार कर उदय हो जाता तो जो आंख खोलता है उसको बोलते हैं उनमें जब वो आंख बंद करता है तो उसको बोलते हैं निमेश निमेश से संसार का जन्म होता है उसका संकल्प में कहता है कि संसार बना हो तो उसका संसार प्रसिद्ध होता चला जाता है वो आंख बंद कर लेता है क्योंकि उसमें माया में अपने आप को घेर लेता है। और जैसे ही उसकी आंख खुलती है वो संसार खुला तो हम आंख खोले और हमको वो शिव दृष्टि मिले ये हमारे आध्यात्म उद्देश्य है तो ग्लानी विलिम्ब का देह है ग्लानी से इस शरीर का पूर्णतर नाश हो जाता जब भी हमारे अस्तित्व में ग्लानी का प्रवेश होता है उस समय हमारे अस्तित्व का नाश हो जाता हमारी पर्सनलिटी खत्म हो जाती है कोई हमारे पास आके बैठता है तो वो भी मुझका खुद जाता है? जैसे कोई मर जाता है किसी घर बैठते जाते तो सब जन गर्दन में लटका भी बढ़ जाता है ना वो तो आदमी ग्लानी में और फिर हम भी ग्लानी में सब लोग और जब कोई दुखी व्यक्ति के पास बैठता है सचमुच को वो भी दुखी हो जाता कोई का मूड खराब हो घर में एक का तो पूरे घर का मूड खराब हो जाता है। वाले का मूड खराब हो तो खाने में मजा ही नहीं आता खाना बिगड़ जाता कि ग्लानी आपके अस्तित्व का नाश करती तो है। तो वही बोलते ग्लानी रिलिंब का देह है वह देह का नाश करते देह तो प्रतीक है बड़ी संसार का ही नाश कर देते और वह क्या है दृश्य अज्ञान दृश्य यानी वो अज्ञान से जन्म लेती अगर आपके पास उस अज्ञान को नष्ट करने की आंख है तो बोलता है कि तदुन्मेष विलुप्तम छेद उस आंख के खुलते ही यानी उस अज्ञान के नष्ट होते ही क्योंकि आंख खुलेगा तभी अज्ञान एक सामान्य बात भी है इस कमरे में फोन कौन है आंख बीच मैंने देख सकता लेकिन आंख खुलने के बाद मेरे को दिखा रहता कि इस कमरे में फोन कौन है और सत्य के दर्शन के लिए जो तीसरी आंख है वो शिव दृष्टि बोलते हैं जिसको हम अपने माया से पार देखने की क्षमता हासिल करने को बोलते हैं तो जब हम उस माया के पर्दे को समझे तभी तो उसके पार देख सकते हैं उस पर किसी पर विजय प्राप्त करनी है तो हमको उसके अस्तित्व को देखना पड़ेगा कैसा है इसकी कितनी ताकत है किधर कमजोर है ताकि हम उसको भेज सके तो माया के पर्दे के बाहर देखने की क्षमता हमको जैसे ही मिलती है तो हम बोलते हैं उसको उन्मेष तो तब तद उन्मेष विलुप्तम चेत अने अज्ञान उन्मेष से विलुप्त हो जाता है अज्ञान तब तक, तक ही है जब तक कि निमेश है खुलते ही अज्ञान विलुप्त हो जाता है कुत साध हेतु का उसके बाद में तुम को ठहरने की जगह कहां है दुख मात्र अज्ञान के कटोरे में ही बसता है जब तक अज्ञान है तब तक ग्लानी है ग्लानी यानी प्रतिस्पर्धा है ईर्षा है दुख है पश्चाताप है और वर्तमान से असंतुष्ट ये तभी होता है कि जब तक अज्ञान है जैसे ही हमारे आंख खुलती है और हम सत्य के दर्शन करते हैं या सत्य की ओर एक अग्रसर करते हैं दर्शन करने में भी पहले अग्रसर होते ही हमारे दुख का नाश होना शुरू और तभी बोलते हैं कि ईश्वर आनंद स्वे क्योंकि सचमुच में जब आंख खुल जाती है तो दुख कहीं जगह नहीं और हमारी अंतर चेतना है उसका मूल स्वभाव आनंद का इंसान का भी मूल स्वभाव आनंद है उस आनंद का कोई विलोम नहीं सुख का आनंद विलोम है दुख आमदनी का विरोध है खर्चा दिन का विरोध है रात लेकिन आनंद का कोई विरोध नहीं उसका विरोध इसलिए नहीं है कि वो स्वातंत्र शक्ति से निकलता क्योंकि स्वातंत्र शक्ति का विरोध करने की शक्ति और किसी भी संसार की समस्त शक्तियां उसी शक्ति से निकलती है उसका कोई विरोध नहीं कर सकता। इसलिए उससे निकलने वाले आनंद तो का भी कोई विरोध नहीं कर सकता क्योंकि वो केंद्र से निकलती है। केंद्र के अंदर दिशाएं नहीं किसी भी आप मैथमेटिशियन से पूछ लो जो रेखा पढ़ता समझता होता रेखा में दिशा होती है एक स्क्वेयर के अंदर एक क्षेत्रफल में दिशाएं होती हैं बिंदु में निशा बिंदु के अंदर आयाम नहीं है उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम कैसे हो सकते। हो ही नहीं सकता इसलिए बिंदु में समय समयहीनता है इसलिए बिंदु स्वरूप ईश्वर महाकाल कहलाता है क्योंकि वो कालों का काल है क्योंकि उसके पास समय को वो जीत चुका है क्योंकि उसके अंदर ही सब कुछ है उसके अंदर ही भविष्य में उसी के अंदर वर्तमान नहीं क्योंकि उसमें दिशाएं नहीं है इसलिए समय का वो स्वामी है दिशाहीनता ही समय का स्वामी है यह बात गुरु नानक देव को समझ में आ गई थी तो उन्होंने क्या कहा था एक ओंकार सतनाम करता पूरक एक है बस एक दो नी तीन नहीं चार नहीं दस बीस नहीं एक ओंकार उस चैतन्य का नाम उन्होंने ओंकार रखा सतनाम, वो सत्यनाम है बाकी सब नाम झूठे हैं क्यों है झूठे क्योंकि हमने कहा यौवन खत्म हो जाएगा धन खत्म हो जाएगा शरीर नष्ट हो जाएगा एक बिल्डिंग गिर जाएगी कौन ऐसी चीज है जो सतनाम हो सतनाम कुछ है ही नहीं सब झूठ नाम है मात्र एक ओंकार सतनाम है जो उस चेतना में अगर तुमने अपना दिल लगा लिया वो कभी नष्ट नहीं होता एक ओंकार सतनाम करता पूरक निर्भय मिर, निर्वेर अकाल मूर्ति उसको कितना ज्ञान था उनको गुरु नानक देव को कितना गहरी पकड़ती उस चीज की निर्भव उसको भय किससे हो सकता वो अकेला ही है सब कुछ वो जो संसार उसका ही विकास है तो उसको भय किससे और निर्वैर उसका बेर किससे संभव है क्या जब दो होंगे तभी तो बेयर होगा वो अकेला का किससे ब्यर इस कमरे में मैं अकेला हूं तो किससे कुछ लड़ सकता हूं है ही नहीं कोई दूसरा तो बेयर किससे निर्भव निर्वैर अकाल उसके पास टाइमलेसनेस है हम बोलते थे अकाल तक, है तो, ना अकाली लोग अकाली दल लेकिन ये उन्होंने उसी शब्दवली से निकला है अकाल से टाइमलेसनेस से समयहीनता से निकला क्योंकि उस बिंदु स्वरूप चेतना में समय की कोई अवधारणा नहीं है समय पैदा हुआ अभी हमको ऐसा लगता है कि जब वो संसाधन उसके पहले क्या था यह प्रश्न ही मूर्खता है समय भी वहीं से शुरू होता एक उसके पहले उसके पहले उसके पहले करते चल जाओ तो अंतहीन सिलसिला नहीं होगा एक जगह टिक जाएगा क्योंकि समय वहां से आके पैदा हुआ तो अकाल वो कालों का काल है उसके पास समय उसके बाद पैदा हुआ वो टाइमलेस था निर्भव निर्भय अकाल मूर्त वो अजूना सैबम उसके बाद वो बोलते हैं अजूना सेबम मतलब अजन्मा, उसका कभी जन्म नहीं होता क्योंकि अगर उसका जन्म होता तो उसका बाप होता उसकी मां होती लेकिन उस चेतना का जन्म नहीं हुआ वो सदा से थी अस्तित्व का नाम ही ईश्वर है ना? और गुरु प्रसादी इसके आगे वो बोलते हैं गुरु प्रसादी है ना इस बात का एहसास जो हम तुमको कह रहे नहीं आएगा समझ में मैं लाख चिल्लाऊं, तुम रट लोगे लेकिन नहीं समझा सिर्फ गुरु प्रशासन समझ में है तुम पर जब गुरु की कृपा होगी जब तुम्हारे मास्टर की तुम्हारे स्पिरिचुअल टीचर की कृपा होगी तब तुमको यह बात समझ में आएगी कि एक ओंकार सतनाम करता पूरक निर्भह निर्वेर अकाल मोदती अर्जुनी सेब हम गुरु प्रसाद ये पहला एकमात्र ये, ये अब जब किसी भी गुरुद्वारे में जाओगे तो आपको ये गुनगुनाते हुए सुनाई देगा रिकॉर्ड चलती रहती थी चौबीसों घंटे ये ओंकार सतनाम करता पूरा हर गुरुद्वारे में एक ही सुनाई देती वास्तव में सिखों का जो धर्म है वो वास्तव में ज्ञान मान है और अपने आप को सिख इसलिए बोलते हैं कि बोलते हैं कि हम सतत सीखते रहते हैं हमारी सिखावन कभी खत्म नहीं होती उनको उन्होंने को धर का नाम गुरुदेव ने सिख इसलिए रखा है कि तुम शिष्य शिष्य से बना सिख हम शिष्य हैं हम कभी भी जिस दिन हम सब सीख लेंगे फिर हम हम रही में जाएंगे हम उस चेतन स्वरूप हो जाएंगे और जब तक ये शरीर है जब तक हम सीख रहे हैं जब तक हम सीख रहे हैं यह शिष्य है और वो कहते हैं यह बात तुमको समझ में आएगी मात्र गुरु की कृपा से गुरु बड़ी ये उनका यह जो मूल मंत्र है बहुत सुंदर है इसमें यही बात कही गई है कि एक उनका सपनाम करता पूरा निर्भु निर्भयर अकाल मुर अजुना सहब गुरु प्रसाद है इसको बड़े अच्छे तरीके से गाते हैं हमको गाते नहीं आता अपने लेकिन तो वो बड़े अच्छे स्वर से गाते हैं उसको वो हारमोनियम टपला पेटी से और बड़ा अच्छा चलता है कभी कभी आप सुबह सुबह जाओ गुरुद्वारे में तो वही बात कहते हैं कि जब गिलानी होती है तो शरीर का नाश इस संसार का नाश हो जाता है हमारा मन न व्यापार में लगता है न हमारा मन परोपकार में लगता है न अपने कल्याण में लगता है वरना उस आज की परिस्थिति के दुख में हम अपना जीवन नष्ट करते हैं। अब क्योंकि माया का दबाव इतना तेज होता है कि उसके बहाव के विरोध की दिशा में जाना कठिन है अगर ऐसा नहीं होता तो ये आश्रम मेरे को पूरी कॉलोनी के बगर बढ़ाना पड़ता इतने से लोग थोड़ी होते अपन 20 लोग बैठते थोड़ी फिर कम से कम बीस हजार लोग बैठते हैं क्योंकि जब भिन्नता के ज्ञान की बात होती है अभी एक बिजनेस की मीटिंग को तुमको बताएं कि किस तरीके से दो साल में लखपति बनना तो हम पूरी कॉलोनी भर के लोग इकट्ठे होने में कोई देर नहीं लगे क्योंकि जब भिन्नता के ज्ञान की बात होती है तो भीड़ लग जाती है क्योंकि हम सब उसी परिधि की तरफ भाग रहे हैं ना हमें तो नहीं हमको उल्टे चलना है है ना तो उसको है ना जैसे ओशो ने उल्टी बारशा में कठिन ये नहीं है यूनिवर्सिटी बनाना और ये करना ज्ञान देना हमको एक ऐसी यूनिवर्सिटी बनाना चाहिए जो सारा ज्ञान खींच ले छीन ले तुम्हारे से और तुमको वापस बच्चा बनाना के है ना भुलाने की यूनिवर्सिटी होना चाहिए जो तुम्हारा ज्ञान खींच ले क्योंकि संसार का जितना ज्ञान है तुमको मात्र पद्धति की तरफ दौड़ाने के लिए केंद्र की ओर तब संभव है जब तुमसे तुम्हारा ज्ञान छीन लिया जाए तो ये तो खैर व्यंग्या्यात्मक भाषा में बोला लेकिन सचमुच में हमको तो हमारा जो तो सांसारिक ज्ञान है वो उल्टी दिशा में आने से रोकता है और यही कारण है कि अद्वैत अत्यंत कठिन तक है कम तो लोगों है। को समझाता है गुरु नानक को भी बात समझ में आई थी पर उन्होंने सीधे साधी भाषा में थे गुरु प्रसाद से समझ में आएगी तो नहीं, तो नहीं आएगी बहुत स्पष्ट बोल दिया उन्होंने बात इतनी सी है ओंकार सतनाम करता पूरा निर्भव निर्भय अर्जुना शैवम गुरु प्रसादी वो कहते कि बस गुरु प्रसाद है अब तुम पर है कृपा प्रभु की ईश्वर की तो तुमको तुम्हारे गुरु की कृपा होगी तो तुमको समझ में आ तुम्हारा टीचर सक्षम होगा समझाने लायक होगा तो समझ में आ वरना तुम खाली रटन तो तब करोगे कुछ भी समझ आएगा लेकिन रटते रटते कहीं ना कहीं कहीं ना कहीं कही अर्थ पोजता है इंसान कई बार हम गाना सुनते रहते हैं सुनते रहते सुनते रहते बहुत दिनों बाद उसके बोल समझ में आते वास्तव में बोल क्या है और फिर कभी किसी दिन एकदम उसका अर्थ समझ में आने लगा अच्छा अच्छा इसका ये मतलब था कई बार एक गाना जो पचासों या सैकड़ों बार सुन चुके तब तक वो समझ में नहीं आता लेकिन एकाएक किस दिन समझ में आया ये हमारा अपना अनुभव है वास्तव में सबका अनुभव इसलिए उन्होंने इस उम्मीद के साथ की तुम गुंडनाता रहो गुंडुनाते रहो गुंडुना किसी दिन शायद इसका अर्थ समझ में आया था कंफ्लिक दोनों चीजें कैसे पाप और पुण्य देखो संसार में जब केंद्र में है तो कोई दिशा ही नहीं ना पाप है ना पुण्य है केंद्र में केंद्र से बाहर निकलेंगे तो दिशाएं शुरू होगी एक सन्मार्ग है जो वापस केंद्र की के ओर जाता है एक दुर्मार्ग है जो पदे की तरफ जाता है अब जैसे ही केंद्र से बाहर निकलते हैं अब ये आगे आएगी इसी में श्लोक में ये बात जो तुम पूछ रहे हो ना ये आगे के श्लोक में आने वाली है हालांकि शायद आज हो सकता है कवर नहीं होता अगले हफ्ते में कवर होगी लेकिन यह बात जैसे ही, ही इसके बाहर आते हैं केंद्र के बाहर होता है जैसे ही संसार का विकास होता है वैसे ही द्वैध पैदा हो जाता है अच्छा है तो बुरा पैदा हो जाता है और बुरा है तो अच्छा पैदा होता है प्रकाश है तो अंधेरा पैदा हो है अंधेरा है तो प्रकाश क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के पूरा थे क्योंकि दोनों एक दूसरे के बिगड़ नहीं रह सकते और यही कारण लेकिन केंद्र में दो ही नहीं एक ही है तो फिर उसके बाद में दो की जगह नहीं है वहां जो कुछ है वो आनंद है और कुछ भी नहीं वो अच्छा और बुरा नहीं है है ना तो और ये बात समझने में कठिन इसलिए आती है कि हम अपने संस्कारों को तोड़ने में रुचि नहीं रखते या हिम्मत नहीं होती हमारी कुल संसानों संस्कारों को तोड़े जैसे अपने यहां जितने लोग बैठे हैं मान लो दस बीस तो ये हम लोग निश्चित रूप से अपने संस्कारों को तोड़ के आए मैं नहीं मानता कि आप अपने संस्कारों में रहते हुए पैर की बेड़ियों के रहते हुए हिम्मत कर सकते हैं आने की उत्सुकता को शेखात बार आ जाओगे लेकिन दूसरी बार नहीं आओगे क्यों नहीं आओगे कि वहां न तो आरती होती है न ढोल बजते हैं न वहां पर किसी तरह की कथावाचन होती है लेकिन हमको एक ऐसी बात बताई जाती है जो सब धर्मों के लिए समान होती है विज्ञान की प्रभात है तो फिर हमको रुचि तभी जागेगी जब हमें हिम्मत होगी तब हमारे उपनिषद बोलते हैं नए महात्मा बलहीन लग पे थे बलहीन व्यक्ति को साहसहीन व्यक्ति को आत्मा का लाभ नहीं होता सत्य का आत्मा मतलब का मतलब सत्य का ज्ञान सिर्फ सेल्फिलाइजेशन सिर्फ उसी को होता है जो बलहीन न हो जिसमें साहस हो जिसमें नैतिक साहस हो जिसमें मॉरल करेज हो उसी व्यक्ति को आत्मा का ज्ञान होता वरना आत्मा का ज्ञान एक उस व्यक्ति को जो अपने दायरे से बाहर आने की हिम्मत नहीं करता उसको पर स्पष्ट ऋषो का वक्तव्य है कि नए महात्मा बलिने लग सकते ना मेघना ना बहुनाश होते बहुत ज्यादा इंटेलिजेंस से भी तुमको कोई आत्मा का ज्ञान नहीं हो जाएगा कि इंटेलिजेंस क्या काम में आएगा मालूम बढ़िया मैनेजर बन जाओगे बढ़िया डॉक्टर बन जाओगे बढ़िया इंजीनियर बन जाओगे बढ़िया बिजनेसमैन बन जाओगे और संसार की कमाई करने के लिए बहुत एक्सपर्ट हो जाओगे तेजी मंदी पकड़ लोगे खूब तो धन कमाल होते यह कर सकते हैं काय से मेघना से इंटेलिजेंस से तो नए मा आत्मा बलहीन लभ्यता न मेघना न बहुनाश्रुते नहीं यमे वेश वरणुते थे न लभ्य यशेष आत्मा विवरणुते तनुष्वाम ये एक श्लोक है जो या सूत्र है या मंत्र बोलते हैं जिसको उपनिषद का जो बोलता है कि न तो तुमको बलहीन व्यक्ति को आत्मज्ञान होता है न कोई बहुत इंटेलिजेंट आदमी को आत्मज्ञान होता क्योंकि इंटेलिजेंस से कुछ नहीं होता इंटेलिजेंस से आप संसार का काम कर सकते न बहुनाश होते खाली डपे लगाने से बातें करने से भी नहीं होता है ना कि हम जाके बो जाना भी हम तो जाके प्रवचन करते हैं या प्रवचन देते हैं प्रवचन सुनने वालों को हो जाता पर देने वालों को नहीं होता कहीं ये बहुत बड़ा विडंबना है ये हम बहुत बड़ी बड़ी बातें कर सकते हैं लेकिन उस सबके बावजूद उस चैतन्य का ज्ञान न देने वाले को होता है न लेने वाले को यमे वेश वर्णते तीन सत्य है यानी यह आत्मा जिसका वर्ण कर लेती है या यह सेल्फ जिस पर छा जाता है यशेष आत्मा विवरण थे तनुवामें जब यह आत्मा जिस पर छा जाती है जिसका वरण कर लेती है उसी को सेल्फ रिलाइजेशन इसके लिए हमको अपनी सीमाएं तोड़ना पड़ता अगर पात्र में रहते रहते समुद्र में जाने की कल्पना मत करो जिस तो पात्र में हो उसको तोड़ दो तो हिम्मत तो चाहिए कि बह निकलो कि पहुंच जाएंगे समुद्र में लेकिन उसके लिए तो हिम्मत चाहिए।, तो so चाहिए वो पात्र में अपने आप को बेहद सुरक्षित महसूस करता है आदमी चाहे वो डाबरे में पड़ा और हम सब लोग डाबरे में पड़े वहां से वो में पड़े पड़े या एक गड्ढे में पड़े पड़े, पड़े, पड़े अपने आप को बहुत सुरक्षित महसूस करते कि यहां पर अपने को कोई प्रॉब्लम नहीं बहुत लेकिन अगर हम कहीं इस, इस गड्ढे की दीवानों को तोड़ दो तो डर लगने लगता है कि पता नहीं हमारा क्या होगा इसके बाहर बहने लगेंगे और हमारा पता नहीं क्या होगा फिर पता नहीं कितने थप्पड़ खाना पड़ेंगे नाले में जाएंगे नाले से नदी में जाएंगे नदी से नर्मदा जी में जाएंगे वहां से समुद्र की यात्रा बहुत लंबी तो हमारी हिम्मत नहीं हो कई बोलते नए मात्मा बलिहीन व्यक्ति बलहीन व्यक्ति को आत्माकलाप नहीं जो अपने डाबरे में सुखी है प्रसन्न है और वो एक कीड़ा भी प्रसन्न होता नाली में पेड़ का कीड़ा भी आंतड़ी में बड़े बड़े प्रसन्न रहता है, तो उसी प्रसन्नता में रह रहे तुमको आत्मज्ञान नहीं मिल सकता तो जब उस उन्मेष के द्वारा अज्ञान का समूल नाश हो जाता है आंख खुलते ही अज्ञान का नाश हो जाता है तब वो दुख कहां रह सकता है दुख तब तक होता है जब तक हम निवेशित हैं आंखें बंद हैं ज्ञान नहीं है ज्ञान हुआ आंख खुली समझ में आई बात सत्य समझ में आया सारा दुख विलुप्त इसके आगे बोलता एक चिंता प्रसक्त तस् यथ सार पर्वोदय उन्मेश विज्ञेय स्वयं तम उपलक्ष्य यह अब यहां पर एक विशेषता है वाश्मी शिवदर्शन की जब भी कोई सिद्धांत प्रतिपादित करते हैं तो तत्काल ही एक प्रायोगिक तरीका भी सिखा देते कि किस तरीके से प्रयोग जैसे हम जितने उन्होंने विज्ञान पढ़ा है हम जानते हैं कि हमको क्लास में थ्योरी पढ़ाते हैं कि प्रयोगशाला में ले जाके प्रयोग करना और जैसे हम थ्योरी पढ़ते हैं एक सिद्धांत समझ में आता है उसके बाद में हम प्रायोगिक तौर से हम अपने आंख से वो देखते हैं अब आप यहां पर एक सैद्धांतिक बात और समझ लें आप कि हम जो कुछ पढ़ते हैं वो एक तंत्र का तरीका है तंत्र है इस तरीके से खुले तरह बिल्कुल एकदम स्पष्टता हमको रहा दिखाता तंत्र के बारे में हमारे गलत सलत बहुत धारणाएं बना रखी कहीं अखबारों से तो कहीं टीवी से तो कहीं सिनेमा से उन धारणाओं से मुक्त हो जाओ वो वो तंत्र नहीं है वास्तव में वो जादू करने को कोई तंत्र नहीं बोला जाता है तंत्र है आत्मा के ज्ञान के लिए जो प्रयोग किया जाता है उसका नाम तंत्र है और सचमुच में हमको हमारे गुरुदेव ने जो बहुत अच्छी बात बताई थी वो हमको बता दें कि अगर आपको ये पूछे एक बच्चा कि हमने नहीं देखा बताओ ना हाथी कैसा होता है तो आप बोलो तो उसके बहुत बड़े बड़े पांव होते हैं एक छोटी सी पूछ होती है नाक के आगे इतनी बड़ी सूंड होती है फिर तो उसके बड़े बड़े कान होते हैं उसका रंग काला होता है वो तो ऊंचा होता है है ना लेकिन जो तंत्र का विद्यार्थी वो क्या करेगा या तंत्र का गुरु क्या करेगा उस बच्चे को हाथी के सामने खड़ा कर देगा बोले देखिए हाथी वर्णन करने से नहीं वर्णन पर प्रायोगिक रूप से देखने से आपको समझ में आया कि वास्तव में हाथी क्या है अब तुम खुद तय करो यह हाथी कैसे है ऐसे ही तंत्र की है। जब आपको एक सिद्धांत प्रतिपादित करता है कि दुख अज्ञान की वजह से हुआ है और अज्ञान का जो स्थान है अगर हम अज्ञान को नष्ट करते हैं, तो दुख को रहने का स्थान ही खत्म हो जाएगा दुख को रहने का स्थान अज्ञान है और अज्ञान को नष्ट होते इसे दुख समाप्त हो जाता ये एक सिद्धांत होता है। अब हम कि इसके अंदर हम है किस तरीके से प्रयोग करें कि ऐसा हो सके तो आगे प्रयोगात्मक बात बताइए इसमें कि एक चिंता प्रस जब मन में एक चिंता पैदा होती है। उसके बाद में ये त्याद प्रोध है उसकी उस चिंता के करते करते कभी कभी हमारी एक दूसरी चिंता पैदा हो जाती है एक चिंता कर रहे हैं और दूसरी चिंता यह चंचल मन का स्वभाव एक चिंता करी उस बात के किसी अंजाम तक पहुंचने के पहले दूसरी चिंता आ गई उस बात पर कुछ अंजाम तक पहुंचने के तीसरी चिंता आ गई और चिंताओं का सिलसिला चलता था एक चिंता गई नहीं कि दूसरी गई, दूसरी गई नहीं कि तीसरी आगे तीसरी गई चौथी आगे और कई बार हम उलझ जाते हैं और घबरा देते है ना सौ चिंताएं एक साथ हमारे माथे पर एक के पीछे एक के पीछे एक के पीछे चली आते तो एक चिंता गई नहीं दूसरी आ गई दूसरी गई नहीं तीसरी आ गई या कि एक सिलसिला चल जा जा जाता है चिंताओं का है ना अब वो ऋषि कहते हैं कि इसको माला के मन के की तरह समझो एक मन का खत्म हुआ दूसरा पैदा हो गया दूसरा खत्म हुआ तीसरा आ गया चौथा खत्म हुआ पांचवा आ गया छठा खत्म हुआ सातवां मा आ गया माला के मन की तरफ समझो लेकिन जब दो मन के बीच में झपोगे तो तुमको वो तार दिखाई देगा जिनके द्वारा सारे मन आपस में जुड़े हो गए इस बारे में हम पहले भी बात कर चुके कई बार कि एक विचार से दूसरा विचार दूसरे विचार से तीसरा विचार जब पैदा होता है तो हम इन विचारों के बीच के अंतराल वर्तिक क्षण को या संधि क्षण को अगर आप ध्यान में विस्तार से देखें कभी कभी क्या होता है कि हमारे पास रुद्राक्ष की माला है या और कोई सी भी माला है उन माला में दो मन हैं उनके बीच में अगर हम दुर्बी से देखें तो हम पता लगा अच्छा अच्छा ये है ना सोने के तार में बुधी हुई है ऐसे तो ठीक से नहीं दिखाई देता है। लेकिन आप उसके तरफ ध्यान से देखें तो समझ में आ जाता है कि दो तारों के बीच में दो मनकों के बीच में जो तार है वो सोने का है कि चांदी का है कि सूट का तार है डलावा कैसा तारों को दिख जाए ऐसे ही जब एक चिंता दूसरी चिंता तीसरी चिंता एक विचार दूसरा विचार तीसरा विचार विचारों के बीच में अंतराल क्षण में हम ध्यान केंद्रित करें तो हमको एक अनिश्चित धहाका दिखाई देता वो चेतना का है क्योंकि चेतना ने ही इन भिन्न भिन्न विचारों को जन्म दिया है इस चेतना के बिगर क्या विचार आ सकते क्या मूरत होता सकता हमको जो विचार कौन दे रहा है अभी हमने थोड़ी देर पहले बात करी थी कि विमर्श हम चैतन्य स्वरूप हैं हम में चेतना है जो चेतना ये जन्म देती है विचार अच्छे भी हो सकते बुरे भी हो सकते पुरुषार्थ को वही जन्म देती सारा संसार उधर बाघरा नहीं हमने निर्णय लिया कि हम इधर नहीं जाएंगे वो उल्टे दिशा में चलेंगे भहाव को उल्टे चलेंगे क्योंकि हमको समझ में आ गई कि रोशन रहा इधर है हम बहाव की उल्टे दिशा में चलने को राजी हो क्योंकि रोशनी इधर है हम उस अंधेरे की तरफ नहीं भागेंगे रोशनी जहां से आ रहे वही जाएंगे हम जाएं। तो अंदर हमारे एक चेतना है उस चेतना ने ही तो ये जन्म दिया है विचारों इन चिंताओं को जन्म किसने दिया उनका उनका प्रसरण किसने किया उसका सर्जन किसने किया उन चिंताओं का उसी चेतना ने सर्जन किया है तो हम उस चेतना को जब हम बाजी किसी दूरबीन से देखेंगे तो समझ में आ जाता है कि ये चेतना ही है जो अंदर से बार बार नए नए जन्मों दे रही है और जब हम चेतना को देखते हैं तो सचमुच में आपको जैसी चेतना को देखेंगे तो आपकी सारे सर्जन गायब रहे सारे दुख एक के पीछे आते गायब हो जाते कभी आपन शांत चित्त बैठ के अगर आप मुझके सोचें इसको अगर प्रैक्टिकल तरीके से ऐसे देखें क्या अगर आप मुझके शांत चित्त सोचें क्या ये दुख आया, ये आया, चलो बुरा से बुरा क्या हो जाएगा कभी ऐसा लगेगा कि बुरे में बुरा क्या होगा कभी परीक्षा के अंदर ताम है तो बुरे में बुरा क्या होगा फेक हो जाएगा और तो क्या होगा कोई फांसी को नहीं लटका देता उसके बाद फिर हम अपने आप को उस दुख से अलग करके देख पाते ये बातें सुनने में थोड़ी सी अजीब लग सकती है लेकिन जब अपने थोड़ा सा गहरा चिंता करना तो बहुत अच्छे साउंड में आएंगी बातें कि दुख को अपना निर्माण समझो कि हमने ही उस दुख का निर्माण किया हम ही उसके स्वामी और हम ही उस दुख को नष्ट कर सकते उसका सत्य जानते ही से ही वो नष्ट हो तो वो दुख तब तक ही देता है कोई दुख या कोई विचार या कोई चिंता दुख तब तक ही देती है जब तक कि हम उसकी प्रकृति को नहीं समझ लेते उसकी प्रकृति को समझ लेते से ही वो दुख निवृत्त हो तो गया क्योंकि उसकी प्रकृति को समझना ही उन्मेष है आगे वो ही बोल रहा उन्मेष से तू विज्ञेय है उसी को तू उन्मेष समझ उसकी प्रकृति को समझना ही उन्मेष है उन्मेष का मतलब आगे बोला उसकी प्रकृति को समझा वही उन्मेष है वो तक्षण वो गुरुप्त मानते बोलते हैं इसका तरीका दुख अंधकार स्वरूप और ज्ञान प्रकाश स्वरूप एक साथ रही नहीं सकते वो बोलते हैं एक कमरे में सौ बरस से अंधेरा है। तो बोले क्या उसमें प्रकाश पैदा करने में भी सौ साल लगेंगे क्षण भर भी नहीं लगेगा। इधर तुमने टार से जलाई नहीं।, नहीं कि प्रकाश हुआ वो भले सौ साल पुराना अंधेरा आओ तो भी भर जाएगा उसको यह नहीं कहना पड़ेगा भाई साहब बाहर चले भाई साहब बिना कहे बाहर चले जाएंगे क्योंकि तो दोनों एक साथ रह सकते इसलिए अज्ञान ही दुख का कारण है जहां ज्ञान का प्रकाश की एक चिंगारी भी आई कि तो अज्ञान वहां पर ठहरी नहीं सकता तो उनमें से तुम विज्ञा स्वयं तम उपलक्ष्य है लेकिन ऐसा करने के लिए तुमको खुद अनुसंधान करना पड़ेगा खुद के भीतर खुद के भीतर अनुसंधान करने का मतलब होता है कि शांत चित्त सही दिशा में सोचो पॉजिटिव डायरेक्शन में सोचो हम क्या होता है नेगेटिव डायरेक्शन सोच सोच के उस दुख को द्विगुणन करने से तो चले जाते ऐसा होगा तो क्या होगा और वैसा नहीं हुआ तो फिर क्या होगा और वैसा हो जाएगा तो फिर तो मरी जाएंगे तो इस तरीके से हमारा सोचने का तरीका नेगेटिव डायरेक्शन होता है और जब हम नेगेटिव तरीके से उल्टे तरीके से सोचते हैं तो हम उसी दुख को बढ़ाते हैं जैसे तो कहीं दुखता है तो हम बार बार दुखा दुखा भी देखते कि हां अभी और दुख रहे तो इसी तरीके से हम उस दुख का चिंतन करते हैं दुख की प्रकृति का चिंतन नहीं कर पाते इस चीज को अपन और भी समय समय पर जो लोग तो आगे बढ़ेंगे ना इस चीज को समझेंगे ताकि हम प्रैक्टिकली समझ सकें कि जब हम सचमुच में किसी विशेष विपदा में हों तो उस समय हमारा चिंतन का तरीका क्या हो जिस तरीके से हम जब चिंतन करें तो उस दुख का जड़ से नाश हो तात्कालिक नहीं तात्कालिक नाश में कोई मायने तात्कालिक नाश का यही मतलब है कि काम को पेंडिंग रख दिया भी निकल करेंगे पर कल फिर करना पड़ेगा कल का काम तो कल ही तो कल डबल काम हो जाएगा इसलिए पेंडिंग मत करिए उसका नाश कर तो एक चिंता प्रशक्त से यत से आदपुरोधय एक चिंता के बाद दूसरी चिंता जो निकलती है उसके बीच के अंतराल वर्ती क्षण में तुम अपना ध्यान केंद्रित करो उसके पकड़ते को समझो जिस चेतना से निकल रहे उस चेतना को देखो और तब तुम उस उन्मेष के द्वारा जब उसका स्वरूप को समझ लोगे तो तक्षण समाप्त हो जाएगी और ऐसा करने के लिए स्वयं तम है तुमको खुद उसका लक्षण परीक्षित करना पड़ेगा उसका परीक्षण तुमको तो खुद ही करना पड़ेगा कोई तो दूसरा आखिर नहीं करेगा दूसरा रास्ता बताएगा कोई भी गुरु भी रस्ता बता देगा लेकिन चलना तो उसी को पड़ेगा जिसको दुख हो रहा है तो अतो बिंदु रतो ना दो अब अभी तक जो बात बताई थी अभी तक जैसे इसमें अपने जो सूत्र पढ़े चले जाना है इसमें बताई दी कि सत्य क्या है और किस तरीके से हमको अंतिम बिंदु कहां है प्रकाश की रोशन रहा कहां है और उस बिंदु तक पहुंचने का रास्ता कैसे जाता है उसका उद्घाटन करने का क्या तरीका है और यह संसार के दुखों से किस तरीके से सामना करें और कैसे एक इंसान बने जो व्यक्ति सचमुच में अपने दुख का उन्मूलन कर देता है आप खुलकर उसके पास अगर कोई दूसरा भी व्यक्ति जाके बैठता है तो उसके दुख का अपने आप अवमूल्य कभी कभी आप देखोगे कि किसी के पास जाके बैठो मन शांत हो जाता मन प्रसन्न रहता कहते हैं कि महात्मा बुद्ध थे ना वो कभी प्रवचन नहीं देते लोग उनके पास जाके बैठते थे कभी कभी उनकी आंखों में आंखें डाल के देख लेते थे और वो नाचते हुए वापस चले जाते क्योंकि उसको सभी प्रश्नों के उत्तर मिल जाए क्योंकि वह अंदर से इतने शांत थे इतने शांत थे, थे। उनकी आंखों से मात्र शांति बरसती जो उनके आंखों में आंखें डालकर देख लेता था वो प्रसन्न होकर ऑपर उसको अपने प्रश्नों के उत्तर मिल जाते थे इसलिए प्रश्नों के उत्तर मिलने के लिए लंबी थोड़ी बातचीत की जरूरत नहीं होती बल्कि जरूरत होती है एक शांत चित्र हमारा अपना चित्र और दूसरे का चित्र दोनों के बीच में अनुनाद होता है आदान प्रदान होता है अगर हम बेहद दुखी हैं तो दूसरों को दुखी करना और वह अगर बेहद सुखी है तो आपको सुखी लेकिन सुख कौन सा आत्मिक सुख जिसको हम आनंद बोलते वरना आपका सुख दूसरे को दुखी कर <laughs> देगा <इर्शाद सबर जाता। laughs> अब इसके बाद कुछ बात है कि अतो बिंदु रतो ना दो अब सावधान भी किया जाता है कि जब आप अध्यात्म के मार्ग पर आगे चलते हो केंद्र की राह तो संसार चलाने की एक जिम्मेदारी दी गई है शक्ति को जो शक्ति स्वरूप है संसार तो शक्ति को जिम्मेदारी दी है शिव ने कि संसार को चलाना है और संसार को चलाने के लिए तो उसने माया नाम की पट्टियां बांधी हमारे आंखे सामने बिलकुल बना रहे हमारे है ना और अब तो हम जब पट्टी खोलने की कोशिश करेंगे तो और पट्टी टाइट करने की कोशिश करेंगे और जब हम कहते कि नहीं हटपूर्वक हटा देंगे पट्टी नहीं हम तो सत्य का दर्शन करेंगे तो फिर हमको लालूच देते हैं कि देखो ये ले लो बजाय मजाने के केंद्रवेंद्र की यात्रा छोड़ हम तुमको बढ़े इसका बहुत अच्छा उदाहरण अपने को नचिकेत की कथा में किसी ने पढ़ेंगे उसको जब नचिकेत को यमराज ने खूब लालच दी ये ले लो वो ले लो वो ले लो मैंने कहा आपको न्याय नहीं देना हो मत तो मेरे को तो परम सत्य का ज्ञान दे दो मरने के बाद क्या होता है <laughs> तो वैसी ही बात इसमें लिखी है कि अतो बिंदु रतो नादो रूप रस प्रवर्तनते अची निर्णय क्षोभक कर्त्वे न कि जब इस राह पर कोई आगे बढ़ता है तो उसको क्या होता है एक बिंदु भेद होने लगता है जब वो पूरी तरह आनंद स्वरूप होने लगता है तो और जब वो ध्यान करता है तो उसको यहां से उसको प्रकाश से निकलने लगता है प्रकाश जैसा दिखाई देने लगता है इसको बिंदु भेद हैं, है ना कि जब योगी योग करता है तो उसको प्रकाश की तरह अपने मस्तिष्क से निकाल दिखाई देने लगता है उन्हें उसको नाद सुनाई देना बिंदु रतो नादो नाद सुनाई देने लगा अपने कान के अंदर जैसी सरिता बहती नदी बहती है और बहुत कभी रात के समय में जाओ और कोई तेजी से बहने वाली पहाड़ी नदी हो तो कल कल कल कल कल कल की जैसी आवाज आती है वैसी आवाज है उसके कान में सुनाई देने लगती है अब इसके बाद कहता था अतु बिंदु रतो नहा दो रूप से आ दे तो रस उसके बाद उसको वो दिखाई देने लगता है जो सामान्य व्यक्ति को दिखाई देता है पूरा अंधेरा हो तो भी उसको सब कुछ दिखाई देने लगता है और रस रस का मतलब होता है उसके मुंह में ऐसा स्वाद आने लगता है जैसा वो अमृत पी रहा है जबकि वो कुछ भी नहीं खा पी रहा लेकिन उसके मुंह में ऐसा स्वाद आने लगता है कि वह अमृत पी रहा प्रवर्तनते अची निर्णय मतलब कि अगर वो सचमुच में दृढ़ संकल्प है कि मेरे को संसार की उनकी दिशा में चलना है तो ज्यादा देर नहीं लगेगी और ऐसा होने लगेगा उस समय में योगी लोग कहते हैं या गुरु लोग कहते हैं कि उस समय में आपके ध्यान में आपको लालच दी जाए। कि तो देखो देखो ये ले लो वो ले लो इतनी सिद्धियां अणिमा गरिमा लगीमा ऐसी ऐसी अष्ट सिद्धि और नव निधियां होती हैं जो आपको ऐसा लगेगा कि ये चीजें तो हम कभी देखी नहीं पाना तो दूर की बात है देखी भी नहीं हमने तो। और वो देखो तो ऐसा लगेगा कि उस संसार में इससे ज्यादा पाने लायक कोई चीज बिजने लेकिन अगर योगी सावधान है अगर उसका गुरु सच्चा है और उसने उसको सही राह पैर से मजबूत करके भेजा है तो वो इन सिद्धियों की तरफ देखेगा भी नहीं ऐसी किसी भी सिद्धि ऐसी किसी सांसारिक लालच को वो पकर मार के आगे निकल जाएगी होनी चाहिए तुम छोटे बन सकते हो अणुस्वरूप बन सकते हो गायब हो सकते हो मन चाहे वहां पहुंच सकते हो जो चाहे वो खाने को मिल सकता है जो चाहे वो व्यक्ति से सामना हो सकता है जो चाहे वो वश में कर सकते हो तो ये भिन्न भिन्न सिद्धियां हैं अणिमा गरिमा लगीमा तो ऐसी ऐसी सिद्धियां हैं जिनके द्वारा आप अपने सांसारिक कुछ भी कर हो लेकिन अगर अपने आप से प्रश्न पूछो कि ये सिद्धियां क्या हमेशा के लिए मिल गई क्या इस सिद्धि से मेरे जीवन का उद्देश्य पूरा हो गया तो आपको समझ में आएगा कि कुछ भी ऐसा नहीं तभी समझ में आता है कि इन चीजों को अगर आप उलांग के निकल जाओ इन चीजों पर अपना ध्यान न दो इन लालचों को अपने जेहन में आने भी मत दो सभी तुमको वास्तविक आनंद के दर्शन होंगे। क्योंकि हमेशा किसी भी अच्छी राह पर जाओगे तो बाधा तो आएगी किसी भी अच्छे कार्य को करना चाहोगे, चाहोगेसे कोई बाधाएं आएंगी और उन बाधाओं पर अगर आप विजय प्राप्त कर सकते हो तो ही आप अपने गंतव्य तक जा सकते हो। और ये सबसे बड़ी बाधा लालच की आता दुखों की बाधा तो आदमी पार कर लेता है और लालूच की बाधा बहुत दिशे से पार होती क्योंकि उसमें सदा आपको एक प्रलोभन दिया जाता है कि देखो देखो छोड़ो उस बात को देखो अब आप तुमको और बढ़िया चीज बता जैसे कि यमराज ने बोला था कि तीन बार मांगो तो नचिकेत ने बोला था कि पहला बार तो मेरे पाप पिताजी का क्रोध शांत कर दो दूसरा बार बता दो कि संसार में जिन लोगों को स्वर्ग वगैरह चाहिए तो वो कैसे करें तो उन्होंने एक अग्नि यज्ञ का निरूपण कर दिया यमराज ने उन्हें कहा तीसरा वर् फटाफट मांग ले तो उन्होंने तीसरा वार मांगा कि मेरे को मृत्यु के बाद क्या होता है यह बताइए और मृत्यु का हस्त समझेगा तो बोले बहुत कठिन चीजें हैं तू बच्चा है तो क्या समझेगा बड़े बड़े ऋषियों, गुनियों को नहीं समझ में आई बड़े बड़े देवताओं को नहीं समझे तू क्या करेगा समझ तो बोले कि आप स्वयं मृत्यु हो तो आप स्वयं मृत्यु का हस्त तुमसे बेहतर कौन समझा सकते और जब इतनी बड़ी बात है कि, कि किसी को समझ में नहीं आई निश्चित से बहुत कीमती थी बोले छोड़ तू तेरे को छत्तीस साल तक संसार का राज दे देता हूं अक्षुण्य सेना दे देता हूं जो तेरे पर कोई भी आक्रमण नहीं कर सकता तेरे को ऐसा योगन दे देता हूं कि तो जो कभी छत्तीस हजार बरस तक भी तेरे को वृद्धावस्था नहीं आएगी कभी बीमार नहीं पड़ेगा कभी बूढ़ा नहीं होगा है हाँ। ना तो बालक पूछता है फिर गुरुदेव उस छत्तीस साल के बाद क्या होगा तब तो यज्ञ राज को सत्य बोलना ही पड़ा कि लेकिन उसके बाद तो बेटा तेरे को फिर मेरे आधीन आना ही पड़ेगा तो फिर मेरे को मैं आज ही आपके आधीन हूं मेरे को तो बताओ कि मृत्यु कर रह सके मेरे को नहीं चाहिए ये सब कुछ प्रलोभनों से बचने के बाद में सत्य का ज्ञान सत्य जानना है तो प्रलोभनों से बचना क्योंकि उन्होंने जो बात कितने भी प्रलोभन दिया उसने एक ही बात पूछ ली उसके बाद क्या होगा तुम आप कह रहे हो छत्तीस हजार साल तक संसार का अक्षुण्य राज्य करेगा समस्त यौवन को भोगेगा सारा संसार तेरे अधीन होगा तो बोलते फिर छत्तीस साल के बाद क्या होगा तब वो झूठ तो बोल नहीं सकते थे है उसके बाद तो तेरा ये सब कुछ वैभव समाप्त तो हो जाएगा तो फिर जब वो वैभव समाप्त तो होने वाली चीज है तो मैं लुई क्यों उसको जो खत्म हो जाएगा फिर कुछ चाहिए ही नहीं मेरे को तो वो जवाब जो मैंने मांगा है जब वो कहता है कि तूने तेरे कुल को तार दिया तेने ऐसा प्रश्न पूछा तेरी उत्सुकता ने तेरे पुल को तार दिया क्योंकि तेने ऐसा प्रश्न पूछा है जो अच्छे अच्छे ऋषि मुनि भटक जाती इस स्थिति पे आके भटक जाए सोचते जब इतनी बड़ी चीज मिल रही तो पहले वो ले लो अपन तो ये और बाद में कर लेंगे <laughs> इतनी बड़ी चीज मिल रही तो ये पहले ले लो तो उस जगह पर जहां पर सांसारिक लालुसता से आदमी बचा तभी वो सत्य का दर्शन कर सकता इसलिए कहते हैं कि प्रतिबद्धता से किया गया सत्य की खोज है तो सत्य तक ले जा सकता अगर हमें कमिटमेंट की कमी है प्रतिबद्धता की कमी है तो हम में अटक जाएंगे या तो हम अपने पूर्वाग्रह से अटक जाएंगे कि नहीं हाथ में डबरू तो नहीं सत्य हो ही नहीं सकता हाथ में मुरली तो यही नहीं सकते हो नहीं सकता तो हमारे इस प्रकार से मट जाएंगे या फिर हम प्रलोभनों से भटक जाएंगे या दुख आया तो भगवान पर अविश्वास कर लेंगे अरे क्या क्या भगवान मेरा मेरा जीवन तबाह कर दिया और ये वास्तव में भगवान होगा ने भी तबाह किया हमारे अपने कर्मों ने और हमारे अपने दुखों ने तबाह किया जिसके सर्जक हम खुद अज्ञान से हमारे दुख का जन्म हुआ और अज्ञान का नाश होते ही समस्त दुख का नाश होता है और जब तक अज्ञान है तब तक दुख है एक पात्र है जब तक उसमें जल पात्र को तोड़ते ही तो अतो बिंदु रथो नादो रूपस मांतो रस प्रवर्तनते अची शोभा शोभावे देहीना और वह देहधारी को शोभा में डाल देते जब तक कि हमारा देह अभिमान अगर खत्म नहीं हुआ और इस प्रकार की कोई भी सिद्धि हमारे हस्तगत हो जाती है या कोई योग्यता नहीं मिल जाती है वह हमारे अहंकार को सातवें आसमान पर चढ़ा देंगे वो फिर उस संसार की दौड़ में लग जाएंगे कई बार हमको देखते हैं कि फलाने महात्मा है ढि के महात्मा है लेकिन वो सचमुश में कभी कभी वो हमको उल्टी दिशा में ले जाते और खुद क्योंकि वो खुद भी उल्टी दिशा में जा रहे हैं वो आत्मा की दिशा में नहीं जा रहे हैं वो संसार की दिशा में जा रहे इसलिए संसार के दिशा से बच के रहना प्रलोभनों से बच के रहना अपने दुखों के स्वयं अब अंतर चेतना में जो चिंतन करके उस दुख का निवारण खुद करना यही हमारे आध्यात्म का एकमात्र लक्ष्य है और तभी हम उस लक्ष्य की ओर बढ़ सकते दुखी मन से नहीं बढ़ सकते भारी मन से नहीं बढ़ सकते और संसार के ढेर सारे बोझ लेके भी नहीं बढ़ सकते ज्ञान का बोझ है ढेर सारी जानकारियों को बोझ है खूब सारी बातें मेरे को मालूम है तो भी मैं कुछ नहीं कर सकता ना आत्मा बलिने न बचे ना मेघना न बहुना शुते नहीं हमें वेश लृणते थे ना अपने ये शेष आत्मा विवरण थे स्वामी आज के आनंद की जय हो गुरु नारायण नारायण नारायण गुरु सरकार की जय कर्णावतार की जय ओम सहना सहनो भुनकू सहवीरम करवावह है तेजस्विना मां विद्विषाव है जो हम यह प्रार्थना बोलते हैं इसका मतलब है सहना सहनो सहनौ हम सब जो यहां बैठे हैं सब मिलके उस रोशन राह की और अग्रसर होने का प्रयास करें हम सब मिलके एक पुरुषार्थ करें सहवीर्यम करवा हुए या ना एक वीरता का काम है क्योंकि संसार की दिशा के विरुद्ध जाने का काम है सहवीरियम करवा हुए ताकि इस वीरता का कार्य हम सब मिलके करें तेजस्वी ना वधित मस्तु भगवान या ईश्वर या जो अल्लाह है तो हमारे दिमाग को तेजस्वी बनाए ताकि हमको बात समझ में आ जाए जैसे मतलब गुरु प्रसादी से समझ में आती है तो प्रभु हमारे माथे को हमारी अकल को हमारी प्रज्ञा को इतनी तीव्र बना दे कि हमको ये सत्य समझ में आ जाए या इस सत्य के दर्शन हमको हो जाए और मां विद्वेश हम जितने आपस में बैठे हैं कभी आपस में बैर नहीं करें हम सब हिल मिल के रहें जय गुरु